शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की पुण्य स्मृति श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय श्री श्री महापुरुष जी कौन थे यह बात एक समय उन्होंने अपने श्रीमुख से कही थी यह शरीर क्या बार बार आता है ढाई हजार वर्ष पहले भगवान तथागत बुद्ध देव के साथ यह आया था उन्नीस सौ ईस्वी में भी लाटू महाराज के स्मृति मंदिर उद्बोधन के उपलक्ष्य में हम लोग पटना से काशी गए हैं गए थे उस समय श्री श्री नंद महाराज भी काशी में थे वहां आनंद का मेला लग गया था दोपहर को समाचार आया कि श्री श्री महापुरुष महाराज शाम को इलाहाबाद से काशी आ रहे हैं संध्या समय दिखाई पड़ा किसी महापुरुष जी अद्वित आश्रम के खुले बरामदे में बैठकर शरत महाराज के साथ वार्तालाप कर रहे हैं महापुरुष महाराज इलाहाबाद जाकर देखा पेशन अर्थात स्वामी विज्ञानानंद ने बारह व्यक्तियों को जिला जिला रखा है अब उनकी दीक्षा हो गई शरत महाराज आजकल यही ढंग चल रहा है दीक्षा लेना उसके बाद कुछ दिन जाते ही दिख करने लगते हैं कुछ नहीं हुआ महापुरुष महाराज हाँ किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि बाद में उनका भक्ति विश्वास बढ़ गया है इसके अनंतर कणखल सेवाश्रम के संबंध में बातचीत होने लगी दीक्षा के बारे में उनके उस वार्तालाप ने मेरे मन में कुछ विमुख भाव उत्पन्न कर दिया था इस अवसर पर मैंने श्री महापुरुष जी को केवल प्रणाम ही किया था खुद बातचीत नहीं हुई स्वामी प्रकाशानंद महाराज पटना आश्रम में आए संभवतः उन्नीस ईस्वी फरवरी के अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में उनके साथ एक और महाराज थे उस समय मैं प्रकाशानंद जी का सेवक बनकर पटना से देवघर होता हुआ बेलोर मठ पहुंचा, यही मेरा प्रथम बेलोर मठ दर्शन था पूजनी महापुरुष महाराज नीचे के बरामदे में खड़े थे चाय की मेज के पास अनेक साधु भक्त एकत्रित हुए थे प्रकाशानंद ने महापुरुष महाराज जी को प्रणाम किया उन्होंने कहा सुशील तुम्हारी अनेक चिट्ठी पत्री और केवल आए हुए हैं उनके बाद प्रकाशानंद जी ने मुझे महापुरुष महाराज के साथ परिचित करा दिया और कहा यह लड़का पटना का भक्त है मेरी बहुत सेवा करता है इस कारण इसे मठ में लाया हूं। महापुरुष महाराज ने मेरी ओर देखकर कहा तुम्हें पहले मैंने देखा है है न मैंने कहा जी हां, काशी में मुझे आपका दर्शन मिला था उसके बाद मैं प्रकाशानंद जी के लिए तंबाकू सुलगाने का प्रबंध करने लगा महापुरुष महाराज ऊपर अपने कमरे में चले गए थोड़ी देर बाद देखा शंकर महाराज कंधे पर तौलिया लिए मैसूरी बनाई पहने गले में काल भैरव की डोर लटकाए और हाथ में प्रसाद की रकाबी लिए मेरी ओर आ रहे हैं आकर बोले क्या आप ही पटना के शिबू बाबू हैं मैंने उत्तर दिया जी महाराज उन्होंने कहा महापुरुष महाराज ने आपके लिए प्रसाद भेजा है देखा रकाबी में डबल रोटी का एक टुकड़ा और कुछ मिठाई है मैंने प्रसाद पाया और फिर प्रकाशानंद जी के लिए तंबाकू लगा दी उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज जी से कहा जाओ ज्ञानेश्वर विशु को महापुरुष जी के पास ले जाकर दगवा दो मेरा मन दीक्षा के लिए तैयार नहीं था मैंने कहा नहीं महाराज दीक्षा के मामले में मैं नहीं हूँ प्रकाशानंद जी ने कहा तुम तो बड़े बुद्धू हो महापुरुष जी हैं श्री श्री ठाकुर के पार्षद और इस संघ के गुरु दीक्षा देना उनके इच्छा पर निर्भर है मेरे कहने से भी नहीं होगा और तुम्हारे नहीं कहने से भी नहीं होगा जाओ शीघ्र जाकर भेंट करो मैंने ज्ञानेश्वर महाराज के साथ जाकर देखा महापुरुष महाराज कथा मृत पढ़ रहे हैं हमें देखकर वे उठ खड़े हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने महापुरुष महाराज से कहा इस लड़के पर कृपा कीजिए मैं बात सुनकर हक बका गया ज्ञानेश्वर महाराज ने मेरी अवस्था देखकर मेरी गर्दन पर जोर से दबाव देते हुए कहा महापुरुष महाराज से कहो मैं क्या करता लाचार होकर उनके चरणों पर गिर सिर रख कर प्रणाम किया चरण स्पर्श होते ही मेरी आंखों से आंसू की धारा बह चली जिससे उनके पैर भींग गए बहुत कष्ट से मैं उठकर खड़ा हुआ महापुरुष महाराज ने अब तक वे स्थिर हो गए थे कहा आज तो मुझे गदाधर आश्रम जाना है वहाँ के भक्त लोग गाड़ी लेकर आएंगे संभवतः वे अभी आ जाए जो हो टेक ए चांस यदि मौका मिले ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा यह एक वस्त्र पहनकर आया है दूसरा वस्त्र नहीं है सुनकर महापुरुष महाराज हंसते हुए बोले उसमें क्या है यह हमारी अन्नपूर्णा की गृहस्थी है शंकर महाराज को मेरे लिए एक धोती चादर और अंगूठा देने की आज्ञा दी और मुझसे कहा तुम गंगा स्नान करके यह नया वस्त्र पहनकर ठाकुर मंदिर में प्रतीक्षा करो मैंने तदनुसार किया और फिर ठाकुर मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ गया थोड़ी देर बाद देखा महापुरुष महाराज बगल में मृगचर्म दबाए मंदिर के भीतर चले गए उसके बाद मुझे भी भीतर बुलाया और अपने पास ठाकुर की ओर मुख करके बिठाया प्राणों के आवेग से मेरी आंखें धुंधली होती जा रही थी इस कारण ऐसा लगा मानो ठाकुर मंदिर में कुहरा छा गया है ठाकुर का चित्र और महापुरुष जी भी अस्पष्ट दिखाई पड़े महापुरुष जी ने कहा श्री ठाकुर संसार के कल्याण के लिए भक्तों के साथ इस मृत्य धाम में लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं वे युगावतार भक्तवत्सल और परम दयालु हैं वे अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं तदनंतर महामंत्र देकर उन्होंने मेरे सामने हाथ पसारा मेरे पास कुछ नहीं था तब उन्होंने पुष्प से एक हर्रा उठाकर मेरे हाथ में देते हुए कहा इसी को गुरु दक्षिणा रूप में मुझे दो मैंने दिया और उन्होंने ग्रहण कर लिया जब वे अपने कमरे में लौटे तब गदाधर आश्रम के भक्त लोग गाड़ी लेकर आ गए विलम्ब होने का कारण था बड़े बाजार के मोड़ पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया था मैंने जाकर देखा वे तैयार हैं शंकर महाराज ने महापुरुष महाराज के प्रसादी बेल का थर्बत मुझे दिया दीक्षा के बाद मेरा पुरु का विरुद्ध भाव सदा के लिए दूर हो गया नए जीवन और नई आशा से मेरा हृदय परिपूर्ण हो गया उन दिनों महापुरुष जी को देखने के लिए एक अव्यक्त दुर्निवार आकर्षण का मैं अनुभव करता था किंतु यह बात किससे कहूँ मन में ही उसे दबाए रखा उस दिन दीक्षादान के बाद ही वे गदाधर आश्रम चले गए थे दूसरे दिन ज्ञानेश्वरानंद जी ने मुझसे कहा महापुरुष दर्शन के लिए चलो आनंद से मेरा हृदय आप्लुत तथा कंठ रुद्ध हो गया कोई भाषा मेरे पास नहीं थी मैंने केवल सर हिलाकर सम्मति जताई आनंद से आंखों से आंसू आ गए हम दोनों मां के भवन अर्थात उद्बोधन कार्यालय होकर गदाधर आश्रम की ओर चले मां के भवन में शरत महाराज उपस्थित नहीं थे भवानीपुर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए गदाधर आश्रम की सीढ़ी से ऊपर जाकर हमने महापुरुष जी का दर्शन किया चीरवांछित स्वजन के समीप पहुँचने पर जिस प्रकार हृदय आनंद से पूर्ण होता है महापुरुष जी को प्रणाम करके मेरा भी वैसा ही हुआ प्रणाम करके सिर उठाते ही उन्होंने प्रेम से कहा आज हमारा एक भक्त के यहाँ निमंत्रण है हम लोग जा रहे हैं तुम आज यहीं प्रसाद पाना हमारे ठाकुर के यहाँ मामूली दाल भात रोटी है उन्हें देख और उनकी बात सुनकर मन आनंद से भर गया एक बार की बात स्पष्ट याद है आसाम के किसी आश्रम के एक साधु ने महापुरुष जी के पास प्रणाम करके करुण कंठ से कहा महाराज आसाम की पहाड़ी स्त्रियां जेठंग से मेलजोल करती हैं उससे मेरे लिए वहाँ साधु जीवन व्यतीत करना कठिन है मुझे किसी दूसरे आश्रम में भेज दीजिए सुनते ही महाराज गरज उठे तुम साधु हो इसलिए क्या माँ के रूप लुप्त तो हो जाएंगे जाओ तुम वहीं रहोगे बेटा घर में क्या माँ बहने नहीं थी उस समय कैसे रहते थे उस समय तो ऐसा भाव मन में नहीं उठता था ब्रह्मज्ञ पुरुष की वाणी अभ्यर्थ है साधु का क्षेत्र लौट आया उन्होंने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा महाराज आपने ठीक ही कहा है मैं माँ बहनों की तरह सबको देखूंगा जब मैं वहाँ रह सकूंगा। आशुतोष थोड़े में ही प्रसन्न है उन्होंने साधु का वभाव देखते ही प्रसन्न होकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया महापुरुष की कृपा से उन्होंने उस दिन यथार्थ साधु दृष्टि पाई बेलुरमठ संध्या का समय पश्चिमाकाश में बानोस सिंदूर पोता हुआ था फिर उसी समय आकाश में चाँद निकलकर झांकने लगा मैं धीरे धीरे पंखा झल रहा था एकाएक महापुरुष जी ने गंभीर स्वर से कहा तू यहाँ क्या कर रहा है ठाकुर मंदिर में चला जा मैं डर के मारे पंखा नीचे रख कर जाने लगा मेरी अवस्था देखकर वे हंस पड़े किंतु क्षण भर में ही गंभीर भाव आ गया पास ही शैलेश महाराज थे उनसे उन्होंने कहा वह गान पढ़ो तो श्यामा उड़ाक्षण घुड़ी भव संसार बाजार माझे घुड़ी आशा वायु फरे उड़े बाधा ताहे माया धड़ी अर्थात माँ काली गुड्डी उड़ा रही है इस संसार सागर रूप बाजार में वह गुड्डी आशा वायु से उड़ती है उसमें माया रूपी डोरी बंधी हुई है इत्यादि गान पर्व चलने लगा सुनते सुनते वह पुकार छोड़कर रोने लगे साथ ही साथ अपने शरीर पर धीरे धीरे आघात करते हुए कहने लगे चुप चुप आई थॉट ऑफर टू लूज लाइक दिस मैं इस ढंग से अपने को बाहर प्रकट होने देना नहीं चाहता उस समय मुझे स्पष्ट ज्ञात हुआ कि उनके भीतर एक आधार में दो सत्ताओं का खेल चल रहा है मानस लोक में भी जिसे देखना संभव नहीं है उसे आज मैंने स्थूल नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा महापुरुष ने थोड़ा संभल कर कहा देखता क्या है मुझे लग रहा था मानव ठाकुर की कृपा है अपना शरीर दिखाकर उनकी कृपा से शिवानंद साधु हो गया ठाकुर की अत्यंत कृपा की बात सोचकर वे एकदम विवल हो गए थे महापुरुष जी का शरीर उन दिनों अस्वस्थ चल रहा था सेवक लोग पारी पारी से रात को जागकर सेवा कर रहे थे मध्य रात्रि का समय चारों ओर निधता थी महापुरुष जी के चक्षुओं में निद्रा नहीं थी सैया के एक ओर अपना मुंह घुमाकर एकाएक उन्होंने पूछा कौन जागता है सेवक ने उत्तर दिया मैं सुधीर हूँ महापुरुष जी ने पुनः पूछा कौन है सुधीर उत्तर में सेवक ने कहा जी मैं ज्ञानात्मानंद हूँ उन्होंने पुनः जोर के साथ कहा कौन है ज्ञानात्मानंद अब उत्तर देने का कोई शब्द ही नहीं था सेवक को डर होने लगा संभवतः अनजान में कोई त्रुटि हो गई है इस कारण डरते हुए वे उन्हें देखने लगे महापुरुष उस समय ब्रह्मभाव में विभोर थे यथार्थ संन्यास का अर्थ सम्यक न्यास त्याग देह मन बुद्धि तक का भी त्याग उस समय उनके मन में उद्भाषित था सेवक के प्रति उन्होंने कहा तुम सन्यासी हो ना तुम्हारे फिर नाम रूप क्या है इन शब्दों का उच्चारण करवे पुनः अपने भाव में डूब गए उस समय समझने में असुविधा नहीं हुई कि ओम मनोबुद्ध्यहकार चित्तानिना हम वाक्य का तात्पर्य क्या है महापुरुष महापुरु जी का स्वास्थ्य क्रमशः शिथिल होने लगा प्रातःकाल उनके दर्शन के लिए साधुओं की भीड़ जमा हो गई महापुरुष जी को सुंदर कुर्ता पहनाकर शरीर पर विभूति लगा दी गई बहुत ही सुंदर लग रहे थे मैं उनके पास था उन्होंने अपना शरीर दिखाकर कहा इसका कभी यत्न नहीं किया इसके विषय में कभी सोचा भी नहीं किंतु ये लोग अब कष्ट करके इसका इतना यत्न कर रहे हैं देखकर मुझे दुख होता है इसके बाद कुछ समय तक चुप रहकर फिर कहा तो भी इसका एक उद्देश्य है फिर कुछ समय तक मौन रहकर किसी विशेष भाव से अनुप्राणित होकर कहा इस शरीर में बहुत तपस्या हुई है इस शरीर में समाधि लाभ हुआ है इस शरीर में ब्रह्म ज्ञान लाभ भी हुआ है यह शरीर भगवान का पार्षद है इसके जो सेवा करेगा उसी का कल्याण होगा इन बातों से नितांत अज्ञानी का भी चेत लौट आता है बिल उर्म के वातावरण की बात क्या कहूँ उसकी सीमा के भीतर प्रविष्ट होने से ही मालूम होता था कि यह पृथ्वी से बहुत ऊर्ज लोक में है सांसारिक कोई भी कोलाहल वहाँ पहुँच तक नहीं सकता यथार्थ में ही वह भरोसे का स्थान है युवक अवस्था है महापुरुष जी की कृपा भी हुई है स्नेह का अधिकार लेकर ही उनके पास जाना जाना संभव हुआ था ज्ञानेश्वरानंद जी के समीप शस्त्र शास्त्र विवेचन के व्यूह में प्रविष्ट होकर गीता के स्थित प्रज्ञ शब्द को लेकर मन में बहुत आलोड़न चल रहा था उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेरे मन में प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई किंतु स्वयं अपनी योग्यता समझने की शक्ति उस समय नहीं थी इस कारण अधीर आग्रह से एकदम महापुरुष जी के समीप उपस्थित होकर मैंने पूछा महाराज समाधि क्या है मुझे बताइए महापुरुष जी ने अत्यंत स्वाभाविक भाव से कहा समाधि समाधि क्या है यह कहते कहते वे अपनी उंगली से नाभि हृदय कंठ और मस्तक मस्तक्रमश स्पर्श करके एकदम स्थिर हो गए समस्त स्थिर निश्चल बाहरी ज्ञान का कुछ भी प्रकाश नहीं रह गया कुछ समय तक ऐसी दीर्घ प्रशांति की अवस्था रहने के अनंतर उनके नेत्र धीरे धीरे खुले स्वाभाविक अवस्था में आकर उन्होंने कहा तुम लोग इसे सहन न कर सकोगे ठाकुर को पकड़े रहो उसी से सब हो जाएगा बाई हाइटनिंग अप द डिवाइन एमेजिनेशन वन कैन रीज द स्टेज ऑफ समाधि शुद्ध मन में भगवान के संबंध में जहाँ तक उच्च कल्पना हो सकती है वहीं अंत में समाधि रूप में परिणत हो जाती है एक दूसरे अवसर पर वे गंभीर भाव में स्थित होकर बोले तुम्हें छू दूँ तो तुम्हें चैतन्य होगा और यह तो बहुत छोटी बात है बल्कि यदि मैं कहूँ सामने का आम्र वृक्ष दिखाकर तुम तो मुक्त हो जा तो वह वृक्ष मुक्त हो जाएगा रहित चित्त की दृढ़ता के साथ उन्होंने इन बातों को कहा था मैं विस्मित और अवाक होकर केवल सुन रहा था कुछ भी कहने का साहस नहीं हो रहा था उन्नीस सौ छब्बीस एक अप्रैल को मैं भटक में पहुंचा पास्ट एंड टेलीग्राफ्स विभाग में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में मैं काम करता था कटक में मेरी बदले हुई मार्ग में बेलूर मठ था वहाँ बिना उतरे कैसे मैं उड़ीसा की ओर रवाना हो सकता था महापुरुष महाराज का मैंने दर्शन किया प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी लिया किंतु विशेष कुछ बातचीत नहीं हुई ठाकुर के अन्यतम पार्षद स्वामी विज्ञानंद जी महाराज उस समय मठ में ही थे अपना सारा समाचार मैंने उन्हें बताया सब कुछ सुन लेने पर उन्होंने कुछ चिंतित भाव से कहा अच्छा तुम कटक जा रहे हो विवाह नहीं करोगे कहते हो सिर पर सदा भूत घूम रहे हैं बहुत सावधानी से रहना मैंने सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर कटक का कामकाज आरंभ कर दिया उड़ीसा के समस्त टेलीग्राम उन दिन कटक होकर जाते थे एक दिन मैं व्यस्तता के साथ काम करते हुए एक टेलीग्राम देखकर अवाक रह गया क्योंकि मठ से अराइविंग टमारो मॉर्निंग पूरी एक्सप्रेस यह तार महापुरुष ने भुवनेश्वर के एक स्वामी जी को भेजा था उस समाचार को मैंने केवल यंत्र के समान नहीं भेजा बल्कि उसका घ्राण और आस्वादन भी कर लिया यथाश मैं ट्रेन आ गई मैं भी तैयार था महापुरुष को प्रणाम किया उठते ही उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए देखा स्वामी सर्वानंद प्रभृति अनेक साधु भी महापुरुष महाराज के साथ आए हैं किसी प्रकार का संकोच न करके मैं हंसते हुए बोला महाराज मुझे कुछ कुछ सिद्धि प्राप्त है क्षण भर में महापुरुष जी ने सारी बातें समझकर कहा वाह वाह बहुत अच्छा उसके बाद देखा वे आनंद से उल्लसित हो पड़े हैं मैं भी दूसरे दिन भुवनेश्वर मठ पहुंचा देखा महापुरुष महाराज मंदिर में प्रणाम करके श्री महाराज के स्मृति गृह के सामने आ खड़े हुए पास ही एक सन्यासी को देखकर कहा यह क्या है महाराज के दरवाजे के पर्दे में दीमक लगी है हाय महाराज का न जाने कितना ही स्पर्श उसमें लगा है तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए था पर्दे के दीमक पर्दे में दीमक लगी है कुछ अंश खा भी डाला है वे भाव में विफल होकर बार बार अपने सिर में उस पर्दे को झुलाने लगे कितनी गंभीर श्रद्धा और हार्दिक भाव यह घटना और उनकी आकुलता देखकर जो चित्र यथार्थ में दृष्टि के सामने झूमने लगा वह था श्री राधा मानो श्री कृष्ण के एकाएक अदृश्य हो जाने से उनके प्रिय तमाल वृक्षों और अबला गायों को देखकर भाव विवल हो गई है उनका स्पर्श बार बार ग्रहण कर रही है अन्य किसी और ध्यान ही नहीं है कुछ क्षण के बाद महापुरुष महाराज ने कहा इस पर्दे को बदल कर वहाँ नया पर्दा लगा देना उस दिन महापुरुष जी श्री श्री महाराज के प्रसंग में विभोर थे अन्य कोई बात नहीं हो सकी सतत महाराज की बात ही होने लगी काल के व्यवधान ने उस स्मृति को आज म्लान कर दिया है किंतु श्री श्री महाराज के प्रति उनके श्रद्धा का भाव आज भी मेरे मन में चिर जागृत हो रहा है 1928 सौ 15 फरवरी को महापुरुष जी धाम से पटना की ओर रवाना हुए वह दिन हमारे लिए सबसे अधिक मधुर स्मृतिपूर्ण था महापुरुष जी ने उस समय पटना में भक्तों को अहेतु तो कृपा क्या वस्तु है उसे जीवन में धारण कर लेने का एक अभूतपूर्व सहयोग दिया था 1928 सौ के उस दिन का प्रातः काल पटना के भक्तों के जीवन में सदा के लिए सुप्रभात हो गया है यदि श्री भगवान की करुणाधारा अनेक भावों में तथा रूपों से उनके जीवन में प्रवाहित न हो तो नाना दुख कष्ट शोक ग्लानि से जर्जरित जीवन के मार्ग के में साधारण गृहस्थ कहाँ तक अपने जीवन को उच्च मार्ग में प्रचालित करने में समर्थ होता है शिवानंद रूपी मंगलमय शिव मानो यही दर्शाने के लिए कुछ अंध तथा मूढ़ व्यक्तियों को अपनी विगलित करुणा का अनुपम स्पर्श देने के हेतु उस दिन पटना में आए थे श्री श्री ठाकुर के भाव में आधाकर धारक धारक और वाहक श्री श्री शिवानंद जी महाराज आज पटना में एक भक्त परिवार के परम आदरणीय श्रद्धे अतिथि हैं आज उन लोगों के नए भवन और ठाकुर मंदिर का उद्घाटन है आनंदोत्सव पूर्ण इस परिवार के सभी लोग अत्यंत उत्सुकता के साथ महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु एक चिंता का विषय है कि इन भक्त की माता इसमें पुत्रों के कुल गुरु का परित्याग करने गुरु ग्रहण करने से कुल गुरु के साप भय से भयभीत हो रही है क्योंकि लोगों की धारणा है कि कुल गुरु का क्या करना भीषण पाप है चाहे गुरु कितने ही साधारण मनुष्य क्यों न हो वह वृद्धा माता उस समय बहुत ही रुग्ण थी उनकी दृष्टिशक्ति बहुत क्षीण हो गई थी और उन्हें चलने फिरने में भी कष्ट होता था किंतु महापुरुष जी के शुभ पदार्पण से वह वृद्धा पहले ही गंभीर श्रद्धा के भाव से विवल हो गई थी न जाने श्री श्री महापुरुष जी के शुभागमन से कैसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति सर्वत्र फैल गई थी वह भक्तजननी अपने अंतर में आनंद से उसका अनुभव करने लगी वे जान गई कि उनके पुत्रों ने योग्य गुरु का ही वरण कर लिया है उस दिन एकादशी थी महापुरुष जी ने अपने हाथ से उनके प्राणवल्लभ श्री श्री ठाकुर की प्रतिष्ठा करके नए मंदिर का द्वार उद्घाटन किया और उन्हीं के आश्रित भक्तों के नव निर्मित भवन का उद्घाटन भी कर दिया भक्तजन ने इस अतिमानव की पूजा आदि बहुत समय तक देखकर कर इतनी मुग्ध हो गई कि उनके मन का पूर्वभाव दूर ही हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने मन की दीन अवस्था जता कर महापुरुष जी से क्षमा माँग ली सदा प्रसन्न शिव शिवानंद जी ने कहा देखो माता तुम्हारे लड़कों ने परम करुणा में ठाकुर का आश्रय पाया है आज से तुम अपना समस्त भार मेरे ऊपर छोड़ दो तुम्हें अब कोई चिंता नहीं है तुम रोज केवल ठाकुर मंदिर में जाकर सुबह शाम प्रणाम करोगी किंतु इसके उत्तर में भक्त भक्तजननी ने अपनी असमर्थता महापुरुष जी को बताकर कहा बाबा जो शरीर है उससे मैं उठकर चल फिर नहीं सकती वे कैसे मंदिर में जाऊंगी? दयालु महापुरुष ने और भी सहज करके कहा तुम एक काम करो बिस्तर पर बैठे बैठे ही ठाकुर को और और देखकर प्रणाम करने से ही होगा ठाकुर को आंखों से न देख सकने पर भी ठाकुर तुम्हारे अंतर की प्रार्थना सुनेंगे इतने अल्प आयास में श्री महापुरुष जी की करुणा पाकर वह वृद्धा इतनी अधिक मुग्ध हो गई कि दुर्बल शरीर होते हुए भी उन्होंने महापुरुष जी के लिए अनेक प्रकार की रसोई बनाई भाव विग्रह महापुरुष जी जान गए थे कि इनके भीतर कितनी अधिक श्रद्धा और हार्दिकता है इस कारण बालक के समान आनंद प्रकट करते हुए परम तृप्ति के साथ उन्होंने प्रत्येक खाद्य का कुछ कुछ अंश ग्रहण किया दिन भर का आनंदोत्सव समाप्त हुआ महापुरुष ने संध्या समय भक्त भवन से रवाना होने के पूर्व भक्त ने से कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं है मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम आनंद से रहोगी श्री ठाकुर ने तुम्हारी मति गति कर रखी है भक्त तुलसीदास ने यथार्थ में ही कहा है मैं साधु और असाधु दोनों के संग के दुख पाता हूँ बिछड़त एक प्राण हरिलेही मिलत एक दारुण दुख देहि अर्थात एक साधु के बिछुड़ने से प्राणों का कष्ट होता है और दूसरे असाधु से भेंट करते ही कष्ट होता है वह भक्त जन्य अंतिम काल श्री श्री ठाकुर का नाम लेते हुए शरीर छोड़कर दिवंगत हुई थी ऐसी महापुरुष जी की कृपा थी बेलूर मठ पहुंचकर अनिद्रा दमा आदि कष्ट के कारण महापुरुष जी का शरीर एकदम अस्वस्थ हो गया किंतु आनंद में पुरुष कभी इन शबों के कारण कातर नहीं हुए बाहर से अच्छी तरह समझ में आता था कि रोग शरीर और वे पृथक हैं जाह्नवी के समान उनकी विगलित धारा अंतिम अवस्था में भी अनेक तापित और शुष्क हृदयों को सित कर रही थी दम फूलने में के कारण मुख से लार गिरती जाती थी दोनों आँखें धस गई थी और लाल भी थी समस्त मुखमंडल से पसीना निकल रहा था उस समय भी उनके मुख की हंसी बिजली की तरह सारे शरीर में झलक देती थी बिना देखे उस पर विश्वास करना संभव नहीं था उस अवस्था में भी वे परिश करते हुए बीच बीच में अपना परिचय देने की चेष्टा करते थे इस समय एक दिन उन्होंने कहा मैं माँ गंगा हो गया हूँ अब मुर्दों से अपवित्र नहीं होता अर्थात पवित्र गंगा की तरह वे प्रवाहित होते जा रहे हैं अगणित मृतों के तैरते जाने पर भी उनकी पवित्र धारा का गतिरोध नहीं होता और न पवित्रता में ही कमी आती है फिर उसी अवस्था में उन्होंने जन्मदिन के समय में उन्होंने कहा था देखो बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा अर्थात वे ठाकुर के पुत्र हैं ठाकुर के साथ पूरा मेल न होने पर भी कुछ कुछ मेल तो है ही मैंने कहा आपका तो थोड़ा थोड़ा हमारा कितना उन्होंने तुरंत हँसते हुए हाथ उठा कहा बहुत बहुत और एक बात मन में रूप से गुथी हुई है अंतिम क्षण तक हम लोगों से विदा लेते समय प्रणाम के अंत में वे ताली बजाकर कहते थे जय दुर्गा, दुर्गा दुर्गा दुर्गा दुर्गा दुर्गा बोले जय जन चले जाए सूल हस्ते सूल पाणी रक्षा करें ताए अर्थात जो व्यक्ति दुर्गा दुर्गा कहकर रास्ते से चलता है सूल पाणी महादेव सूल हाथ में लेकर उसकी रक्षा करते हैं आज जीवन संध्या के अंतिम यात्रा के संधि क्षण में केवल उनकी वही बात बार बार कानों में गूंज रही है ब्रह्मज्ञ गुरु की श्रीमुख निर्गत व आशा और अभयवाणी जय दुर्गा दुर्गा दुर्गा श्री ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु